हेन तुम से मिलने आ रही है बंजारन दोस्तों वैसे ये बंजारन बहुत बात बनाती है अब तुम खुद ही सुन लो आओ बंजारन आदान तबाख तुमक कल तना तना जो टेरी सी गांव गांव में कल्लो मल्लू रा मोशा मुन्नी मुन्नी हरियादीनु तुम्हें सुनाने तुम्हें बताने तुम्हें सुनाने तुम्हें बताने लाई हूं मैं एक पिटारा जादू का नहीं नहीं ये बात अदब है सपने वाला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 नमस्ते तुम भी बोलो ना मुझे नमस्ते नहीं करोगे अरे अरे अरे रे ये क्या तुमने तो सिर्फ हाथ जोड़ दिए अरे बाबा मुंह से बोलो हां अच्छा अच्छा अब समझी मुझे पहचान नहीं रहे हो मैं तो यहां प्यारे-प्यारे बच्चों से बातें करने आई हूं और ये अच्छी अच्छी गाने और बाजे सुनाऊंगी भला तुम्हारा यहां क्या काम है देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो अरे ये लो बच्चों तुम ये बताओ क्या तुम यहां बस बातें ही बनाने आई हो बच्चों को कुछ बताओगी आई बताऊंगी बहुत कुछ बताऊंगी बीच में तो मत बोलो hmm. हां तो बच्चों सबसे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूं कि मैं कौन हूं मेरे ये रंग बिरंगे लाल पीले नीले हरे कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं इन्हें हम बंजारे लोग बहुत पसंद करते हैं ये कपड़े दिन में भी चमकते हैं और रात में भी चमकते हैं <laughs> अरे भाई हम इन कपड़ों में चमकने वाला शीशा जो लगा लेते हैं बच्चों हम बनजारे अपना सारा सामान अपने साथ उठाए इधर-उधर घूमते रहते इसीलिए हमारे पास ये ढेर सारी बोतलियां रहती हैं इन्हीं बोतलों में हमारा बहुत सा सामान होता है बच्चों हम जहां चले जाते हैं वहीं हमारा घर हो जाता है ये सारी धरती ही हमारे घर का आंगन है और आसमान हमारी छत बन-बन घूमने से ही हम बनजारे कहलाए कभी इस गांव कभी उस गांव कभी, कभी इस शहर कभी उस शहर नाचते गाते हंसते हजाते सबको खुश करते हम इधर-उधर घुमा करते हैं मजेदार चीजें हैं जैसे ये पोपटलाल मेरे पोटलियों पर आंख गड़ाए बैठा है ना जैसे ही वो जो टांगे वाला था ना वो भी मेरी पोटलियों पर आंखें गड़ाता हुआ अकड़कर बोला अरे ओ बंचारण मेरे टांगे को क्या मालगाड़ी का डिब्बा समझ लिया है ये सारा कूड़ा कबाड़ा तुमने इस टांगे पर ही ला दिया बस बच्चों मुझे भी गुस्सा आ गया मैंने भी तेज आवाज में कहा अरे ओ टांगे वाले अपनी मूछें क्यों ऐठ रहा रे मैं बंजारन हूं बंजारन मैं इसी टांगे में जाऊंगी और मेरी सारी पोटलियां भी इसी टांगे में जाएंगी समझे टांगे वाला तो डर के मारे आधा हो गया होगा <laughs> <laughs> अरे डरता कैसे नहीं मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी ارے مجھے یہاں بچوں کے پاس جو انا تھا بس بچوں میں نے اپنی ساری پوٹلیاں ٹاگے میں رکھ لی اور ٹاگا ये तो बच्चों तुम जानते ही होगे कि तांगे को घोड़ा खींचता है घोड़े के गले में छोटी-छोटी घंटियां बंधी रहती हैं घोड़ा सरपट दौड़ रहा था और मुझे घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन घंटी की आवाज सुनकर मुझे गाना याद आ गया तुम सुनोगे अच्छा सुनो हो दोस्तों इतनी देर से बस बातें बनाए जा रही है अब ये नहीं बताएगी कि इन पोर्टफोलियो में क्या है तुम फेरो छलपड़े पोपटलाल अरे तुम देखते रहो बाबा मैं बच्चों को अच्छे-अच्छे गाने सुनाऊंगी बाजे सुनाऊंगी बच्चों तुम्हें गीत सुनना अच्छा लगता है अच्छा अब जरा हाथ ऊंचा करके ये बताओ कि किस-किस को गीत सुनना अच्छा लगता है चलो चलो ऊंचा करो बताओ बताओ अरे अरे अरे अरे वाह वाह वाह वाह वाह तुम सब ने हाथ ऊंचा कर दिए <laughs> अरे ये देखो भाई हमारे पोपटलाल ने भी हाथ ऊंचा कर दिया <laughs> अच्छा तो बच्चों गीत तो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हें बाजे भी अच्छे लगते होंगे पर जब गुब्बारे वाला पी पी करके बाजा बजाता है तो उससे तुम कभी बिगुल कभी सीटी खरीदते हो इनमें फूंक मारने से पी पी पो पो की आवाज होती है और मदारी क्या बजाता है जानते हो ना अरे भाई वो तो डमरू बजाता है अब ये बताओ कि स्कूल में क्या बजता है बोलो बोलो बोलो बोलो हां हां बेलकल्टी अरे भाई स्कूल में घंटा बजता है अब देखो मैं मैं अब पोटली खोलती हूं और अब मैं दिखाती हूं तुम्हें सब चीजें अरे भाई इन पोटलियों में बच्चों के लिए अच्छे अच्छे बाजे हैं ये देखो देखो ना ये है en तो बोलो ये गीत मेरे साथ-साथ पहले मैं और थे तुम सब लेकिन भाई जोर से हां ठीक है अच्छा तो शुरू बड़ा बहुत ये घंटा बोले टन टन टन टन चुन्नू भागा मुन्नू भागा स्कूल चलो लो कल्लू भागा आहा वाह वाह वाह वाह वाह वा, वा, बहुत जोर से बोले भाई शाबाश हां तो बच्चों यह है घंटा यह एक गोल थाली जैसा होता है इसके किनारे पर एक छेद होता है इस छेद में रस्सी बांधकर इसे लटका देते हैं दूसरे हाथ में लकड़ी या लोहे की छड़ पकड़कर इस प... शॉट करते हैं तब इस पर टन टन टन टन, टन की आवाज होती है अब इसकी आवाज सुनो घंटा बजता है मंदिर में बजता है हां जब स्कूल में ये घंटा बजता है तो तुम सब लाइन में खड़े हो जाते हो और प्रार्थना करते हो ना हां फिर बारी-बारी से धीरे-धीरे घंटा -धीरे बजता है 1 2 3 कभी तुम हिंदी पढ़ते हो कभी हिसाब पढ़ते हो और जब ये घंटा जल्दी-जल्दी टन टन टन टन टन बजता है तब तुम्हारी क्या होती है <laughs> अरे बाबा अरे बाबा रे बाबा अरे कितनी जोर से बोले ये सब छुट्टी हां भाई छुट्टी हो जाती है अरे अरे अरे अरे अरे अरे घंटे की आवाज सुनकर कि पोपटलाल तुम कहां चल दिए तुम क्या ये समझ रहे हो कि तुम्हारी छुट्टी हो गई अरे बाबा छुट्टी तो मेरी हुई है अच्छा तो बच्चों मैं अब चलती हूं हां मेरी पोर्टफोलियो में और भी बहुत से बारे हैं लेकिन इनके बारे में मैं कल बताऊंगी हम्म कल आओगी ना तुम हां हा तो दोस्तों तुम हारी आज दोस्ती हुई बंजारण से तो जरा जोर से क हो जय हिंद